यथास्त्र शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय जब नवधा भक्ति का उपदेश देने लगे तो कहने लगे प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी मम कथा प्रसंगाम यह कहते हुए बोले सातव सममो ही मैं जग देखा सातवीं भक्ति है कि सर्वत्र मुझे ही देखे भगवान डर गए कि अब मैंने सर्वत्र कह दिया तो यह कहीं बुरे लोगों के पास ही जाकर ना बैठ जाए यह ना सोचे कि भगवान तो सर्वत्र हैं और ज्ञानी मूर्ख कोई है नहीं कोई पापी नहीं कोई बुरा नहीं तो चलो पापी के पास बैठें तो तुरंत उन्होंने कहा कि सर्वत्र तो मैं सम हूँ पर याद रखना सातव सम मोही मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा संत को मुझसे भी बड़ा मानना बड़ी चतुराई से प्रभु का संकेत यह था कि कहीं मेरी सर्वव्यापकता का दुष्परिणाम न हो जाए लोगों के अंतकरण में ऐसा न लगने लगे कि जैसे किसी ने यह सुन लिया कि संपत्ति सब रघुपति के आही उसके बाद किसी के घर में डाका डालकर चोरी से उसकी संपत्ति उठा ले जाए जब उनसे पूछा गया कि क्यों लाए तो बोले संपत्ति सब रघुपति के आही जब सब संपत्ति भगवान की है तो मैंने किसी दूसरे की संपत्ति थोड़ी ही लूटी है उपदेशों को ऐसा कोई अनर्थ न कर ले इसलिए भगवान सावधान होकर उपदेश दे रहे हैं मूल संकेत यह है कि साधक साधन काल में उन मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर लेता जो आगे चलकर तत्वतः अनुभूति में आती है इसलिए भरत पूछते हैं महाराज संत और असंत का लक्षण क्या है तब भगवान राम बड़े विस्तार से संत की महिमा और असंत का वर्णन बताते हैं पर अंत में खेल समाप्त भी कर देते हैं समाप्त कहाँ कर देते हैं बोले भरत तुमने सुन लिया हाँ महाराज बोले बात तो सच यह है सुन हुता मायाकृत गुण अरुदोष अनेक गुण यह उभयन देखिय दे देखिय सो अविवेक न कोई गुण होता है न कोई दोष होता है यह सब माया की कृति है अविवेक का परिणाम है लगता है भगवान की बातें परस्पर विरोधी है कभी कभी संतों की भी वाणी आप पढ़ें श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के प्रसंग में मैं पढ़ रहा था कि उनके शिष्य नाव पर बैठकर गंगा पार जा रहे थे उसी नाव पर बैठे कुछ व्यक्ति परमहंस देव की निंदा कर रहे थे उसे सुनकर शिष्य क्रोध में इतने उत्तेजित हो गए कि नाव को ही डुबा देने के लिए मचल उठे उन सब के द्वारा क्षमा मांगने पर बड़ी मुश्किल से वे शांत हुए इस घटना को दूसरे शिष्य ने जब परमहंस देव जी को सुनाया तो वे प्रसन्न नहीं हुए उल्टे उस शिष्य की इस स्मृत्यु की उन्होंने भरत्ना की इसमें झगड़ा करने की क्या बात थी पुनः किसी दिन एक दूसरे शिष्य ने उन्हें बताया कि कुछ लोग उनकी निंदा कर रहे थे पर मैं शांत भाव से सुनता रहा उन्हें आशा थी कि परमहंस देव यह सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे पर यह सुनते ही वे बिगड़ पड़े अच्छा वे लोग निंदा करते रहे और तुम चुपचाप सुनते रहे उन्होंने ऐसी परस्पर विरोधी बातें कही शास्त्र में तो लिखा हुआ है रामायण में भी लिखा हुआ है हरि हरिहर निंदा सुन जुकाना हो ई पाप गोघात समानम सम कासु जी भजो बसाई जब आप भगवान की वाणी संत की वाणी पढ़ोगे तो कभी कभी लगता है ये परस्पर विरोधी बातें हैं एक ही व्यक्ति ने आज एक उत्तर दिया कल दूसरा उत्तर दिया एक सज्जन ने मुझसे पूछा तो मैंने यही कहा कि भाई संत कोई वकील थोड़े ही होते हैं कि वे मुकदमा लड़े और ध्यान रखें कि असली बात अब रखें कि अपनी बात मुझसे कट ना जाए प्रत्येक बात अपने स्थान पर उपयोगी है उसका अर्थ है कि उसका तात्पर्य है इसलिए कभी व्यक्ति अगर कायरता के कारण मौन हो गया तो निंदनीय है और किसी दूसरी स्थिति में व्यक्ति किसी अन्य मन स्थिति में उसे स्वीकार कर ले तो वह एक अलग स्थिति है इसलिए संत अलग अलग उपदेश देते हैं भगवान अलग अलग उत्तर देते हैं भगवान ने पहले संत असंत का भेद विस्तार से बताया और कह यह कह दिया कि असंत का संग तो कभी नहीं करना चाहिए अंत में समाप्त कर दिया कि न तो संत होता है न असंत होता है न तो गुण होता है न दोष होता है प्रभु का साधक के लिए मानो यही संकेत है परम सत्य ईश्वर ही है ब्रह्म ही है उसको छोड़कर कुछ और है ही नहीं यह सत्य केवल दोहराने से ही नहीं होगा बल्कि हम जैसा अनुभव कर रहे हैं वहीं से प्रारंभ करें जब धीरे धीरे हमारी अनुभूति बढ़ती जाती है जो जो हमें प्रतीत होने लगता है तब हम सही दिशा में चलकर उस परम सत्य का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं मानव यह जीव विभीषण है जीव की समस्या यह है कि प्रारंभ में उसकी आसक्ति है धर्मरुचि के रूप में भी प्रताप भानु से उसकी आसक्ति है जब प्रताप भानु का जन्म विश्ववा मुनि के पुत्र रावण के रूप में होता है तो धर्मरुचि भी मुनि के छोटे पुत्र के रूप में विभीषण के रूप में जन्म लेते हैं विश्ववा मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लेकर उन्होंने एक भूल की उन्होंने सोचा जब रावण और मैं दोनों भाई हैं तो भाई के धर्म का पालन हमारा कर्तव्य है रावण मेरा बड़ा भाई है तो मैं उसकी आज्ञा पालन करूं सेवा करूं इस धर्म का तो बड़ा प्रचार है समाज में लोग उसी को स्वीकार करना चाहते हैं इस बात को भी मैं कई बार कहता हूं जब मैंने प्रवचन करना प्रारंभ किया तब एक सज्जन ने अपने घर में कथा कहने के लिए आमंत्रित किया मैंने पूछा कौन से प्रसंग पर कथा कहें उन्होंने कहा बस इसी दोहे पर अनुचित उचित विचार तजी जय पालह पितुबैन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भक्ति ज्ञान का प्रसंग छोड़कर इस दोहे में ही इनको क्या महत्वपूर्ण लग रहा है पर बाद में रहस्य खुला जब निकलकर बाहर आया तो उनके लड़के युवक थे घर में बहुएं भी थी लड़के ने बताया आपको पता है आपसे क्या क्यों कहलवाई गई है बहुओं और लोगों से पढ़ता नहीं है विवाह करना चाहते हैं हम लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए कहा कथा कहलवाई गई है यह कथा तो बहुत बढ़िया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के समर्थन के लिए कराए क्या तुलसीदास ने इस दोहे को इसलिए लिखा होगा कि प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति अपना विवाह करने के लिए अपने बेटों का मुंह बंद करने के लिए इस दोहे का उदाहरण दे दें